द्रम कपे श्रियादेवा भद्रम पश्ये माया स्त्रे पशेदारेदी ंडषद तृतीय मंत्र जो विचार चल रहा था जागृत स्थान वाला जो आत्मा है अवस्था विशेष स्थान है उसकी चर्चा चल रही थी उसमें ये कहा विश्व की चर्चा में ये वहिश्वाण शब्द गांव से आया एक प्रश्न उठा बहिश्वार विराट के लिए बोला जाता है और विश्व की चर्चा है या विश्व तेजस प्राग्ञ पूरी है चर्चा करनी है जिन ओंकार के चार मात्राओं के साथ इन चार पादों का एकता करनी है तो कैसे आया दूसरी बात छादु में जो कहा तस्त वैश्वाण रसात्महा ध्य व इत्यादि जो कहा था तो ये वो तो अधिदेव की बात है चर्चा अध्यात्म की है ये कैसे ये शंका उस शंका को यदि एक न हो तो ये चलने एक ही है दृष्टि और समष्टि दोनों एक ही है विश्व है वह ईश्वर है ऐसा सभी श्रुतियों का ये भी तात्पर्य है आत्मिक तत्व नहीं तात्पर्य होता है तभी एकात्म तो दृष्टि हो सकती है तो एकात्म तो दृष्टि के बारे में ईशावास परिस्थित का मंत्र का उदाहरण दिया था यस्त सर्वाणु भूताणी आत्मनिवार पश्यति सर्व भूतेष्च आत्मा तत्व मंत्र का उद्धारण दिया था उसी का अर्थ है ठीक है यो ही प्राग तीन इनको पहले से अभिन्न विराट हिरण्यगर्भ में एकता करना उसके बाद में तीनों का प्रबिलाट को कर देना हिरण्य गर्भ में मान जो स्थूल होता है सूक्ष्म से अतिरिक्त नहीं होता और जो सूक्ष्म होगा वो कारण से अतिरिक्त नहीं होगा ऐसा करके प्रबिलापन करके तो तुरी में बैठेगी अवस्था बन जाएगी ही जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है पाद त्रयम तीनों पद विश्व तय आदि प्राग उक्त प्रक्रिया प्रभिलाप्य तीनों पादों का प्रभिलापन कर, कर दृष्टि को समि में करना और समष्टि में भी कार्य को कारण कार। में कार्य को सूक्ष्म में सूक्ष्म को कारण ऐसा प्रभिला के द्वारा प्रभिलापन करके तूर्य नित्य विज्ञप्ति मात्र सदानंद एकता ने परिपूर्ण प्रतिष्ठान प्रतिपद्धते जो व्यक्ति ऐसी प्राप्त करता है क्या करता है तुरय में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है तूरीये तुरीय आत्मा है नित्य है विज्ञप्ति मात्र है ज्ञान स्वरूप मात्र है ज्ञान मात्र है सदा आनंद एकता ने निरंतर आनंदे आनंद है वह कभी दुख का नाम निशान नहीं है ऐसा एक रस है एकता एक, एक रस स्वरूप आत्माएं परिपूर्ण प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान प्रतिबद्ध जो व्यक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है उसमें स्थिति प्राप्त करता है वही व्यक्ति जानता है ब्रह्म हूं ऐसा जानता है तीनों शरीरों को प्रलापन करके जब तुरीय भाव में बेच जाता है ब्रह्म को जानने वाला वही होता है शाह वह ब्रह्म अहम अश्मी जो ब्रह्म है वह मही हूं इसे आत्मा नाम जानाना इसे आत्मा को जानता हुआ अपने स्वरूप को पहचानता हुआ सर्वेशम भूतान अधिष्ठान अनंतरम अनुपलाना संपूर्ण भूत जितने भी हैं उनके अधिष्ठान भिन्न अधिष्ठान उसको प्राप्ति नहीं होगी उसका तो सबको बाद करके जब बैठ जाता है तो अन्य भूतों का अन्य अधिष्ठान नहीं मिलेगा मेरे में ही कल्पित है भूत ऐसा दिखता है प्राती का एवं प्रातिक प्राति प्रत्य अपने में ही प्रातभाषिक जो भूत हैं उनको अपने में ही जानता है उसका आत्मनिर्वस्थिति है यश तो सर्वाणी आत्मन्यवान आत्मनिर्वस्थिति भूत सत्य हो तो अपने में देखना संभव नहीं होता वो तो कल्पित है जैसे रज्जु में सर्पादि है रज्जुरूपी है जैसे जानना तो आत्मा में कल्पित भूत आत्मरूपी आत्मा से अतिरिक्त उनकी सत्ता नहीं है आत्मनिवार अब और सर्वभूतेश उत्तर उसका अर्थ करते हैं सर्वेशु उन, उन, उन प्रबिलापन किया था और प्रती काल में जो भूत भाष रहे है प्रतीतिकाल में है उनकी सत्ता प्रतितिकाल में है तेसु भूतेशु सर्वेशु उन भूतों में सभी में आत्मा आत्मा को देखना आत्मा को जानना भूतों को अपने में जानना भूतों में अपने को जानना भूतों में कैसे जानना सत्ता सा, स्फूर्ति प्रदार्थ देखो तो, जो कल्पित पदार्थ में अस्तित्व सर्व अयम सर्प बोला जाता है अस्थित सर्पो अस्थित बोलते हैं वो अस्तित्व किसका है रज्जू का है अपने में कल्पित वस्तु में अपनी सत्ता देखना मेरे सत्ता के बिना मेरे सत्ता नहीं है स्फूर्ति माने उनमें जो स्फूरण होना प्रतीत होना होता है सत्ता स्फूर्ति रूप से सभी भूतों में अपने को देखना ऐसा जो जानता हो ततश्च उस पश्चात न केंचित में गो पाए तुम इच्छा दी फिर किसी की रक्षा करने की सोचता नहीं क्यों अपने से भिन्न कोई वस्तु रहे ही नहीं फिर किसकी रक्षा करे जब तक अपने से भिन्न शरीरादि को मानता है तब तक रक्षा करने की चेष्टा करता है जब शरीर आदि सारे कल्पित है प्रातिभाषिक सत्ता मान कर अपने में कल्पना मानता है तुर अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति फिर किसी की रक्षा की चेष्टा नहीं ततश्च उसके पश्चात ऐसे जानने से न किंचित उपाय शरीर आदि किसी की भी रक्षा करके कोई इच्छा नहीं करता क्यों शरीरादि रहेंगे ही नहीं उसकी दृष्टि में जिसकी रक्षा करनी हो तथो न बीजगुप्त सदैह जो मंत्र का अर्थ किया है ततश्च दो नंबर की टिप्पणी ततश्च मने आत्मा अन्य से आदर्श नाथ उस सबको बाध करके जब आत्माभाव में बैठ जाता है तो आत्मा से भिन्न दर्शन है ही नहीं तो किसकी रक्षा करेगा उसका आप लोग अन्य से अपने से भिन्न का दर्शन होता ही नहीं उसका में ऐसा ठीक है श्रुत्यर्थोक्तरित तत्व साक्षात्कार सती श्रुति का अर्थ यही होगा यथोक्त्या तो जो बताया गई तरीका के द्वारा सबका प्रबिलापन प्रादिभाषिक सत्ता मान करके सबको प्रबिलापन करके एक तरीका है माने दृष्टि को समि में लीन कर देना समी को तुल्य आत्मा में लीन करना माने को सूक्ष्म में सूक्ष्म को कारण में कारण को कार्यकाल भाव से रहित आत्मा में कल्पित मान करके लीन करके बैठना ये है, तरीका है तब तो साक्षात्कार होने पर आत्मा साक्षात्कार करने पर संग्रहित सम्यक ग्रहित तत्व तो साक्षात्कार सम्भ्यक प्रकार से ग्रहित तो हो जाने पर ग्रहण हो जाने पर क्या तो कहता है सती ऐसा तो होने पर स्वीकृत स ृतिस्वी यस् सर्वाण भूतानी आत्मल्यवा पश्यतीभूतेषु चात्मानम तथो है्रृति का साको स्वीकृत होता है अध्यात्मेद्योगाण प्राप्त मुक्तपरिपाट्य तत्व ज्ञान अनुभव दर्शन अध्यात्म और अजदेव को एक अभेद माने बिना अभेद करके पूर्व में कहा था क्योंकि विश्वादि का दिवलोक आदि से को शीर पता है इत्यादि करके कहा तो मुर्दाव सुजा इत्यादि शब्द कहा था तो यह अध्यात्म अध्या दो काभेद अभ्युपगम द्वारा प्राकृत परिप्य अभेद अभ्य। अभ्य। अभ्य। अभ्य स्वीकार के माध्यम से पूर्व में जो बताई गई तरीका है उसके बाद तत्व तो ज्ञान और आत्मस्वरूप का ज्ञान न चाहने पर स्वीकार न करने पर दोष बताते हैं दोष आ जाए क्या दोष आएगा अगर दोनों को एक मान करके अवैध स्वीकार नहीं करेंगे अधिदैव और अध्यात्म को तो दोष आ जाएगा क्या दोष कहते हैं अन्यथा कहा भाषण अन्यथा ही स्वदेह परिचन्न एवं पर प्रत्येगात्मा सांख्या अन्यथा और वो सारे को बात करके एक आत्म दृष्टि में बैठने का आएंगे शरीर दृष्टि रखेंगे तो सांख्यादि जैसे जितने शरीर है उतने आत्मा मानते हैं ठीक इसी प्रकार में था कि स्वदेह परिचन्न अपने शरीर के घेरे में ही आत्मा के सत्ता को स्वीकार किया हुआ होता है जैसे सांख्यादि मानते हैं पुरुष बहुत तम बोलते हैं पुरुष बहुत है ऐसे क्यों शरीर के घेरे को लेकर परिचिन प्रत्येक आत्मा सांख्यादी सांख्या माना है उसी प्रकार स्थिति में क्या होगा भिन्न भिन्न आत्मा मानेगे अनेक आत्मा मानेंगे उपाधि को लेकर उपाधि को बहा देंगे तभी एक आत्म दर्शन हो सकता है तो उपाधि को लेकर तो आत्म दर्शन भिन्न भिन्न होगा उस स्थिति में क्या होगा अद्वैतम श्रुति के दो विशेषो नश्यात जो शांतम शिवम अद्वैतम सप्तम मंत्र में आने वाला अद्वैतम इस स्मृति के द्वारा किए जाने वाला विशेषता है विशेष बता अद्वैतम इसकी सिद्धि नहीं होगी ये परित्यक्त तो हो जाएगी इस बात अगर अध्यात्म और अधिक को एक नहीं मानेंगे तो अवैध मान करके काम नहीं करेंगे तो स्थिति आ जाएगी सांख्य आदि दर्शन है ना अविशेषाद बोला सांख्यादि दर्शन से कोई विशेषता नहीं आएगी वेदांत दर्शन में सांख्यादियों ने भेद माना हुआ भेद सिद्ध हो जाएगा फिर अद्वैतम यह सिद्ध होने वाली नहीं है यह दोष बता पक्ष सांख्यादी पक्षिक प्रतिदेह परिचन्न से प्रत्येगाशन प्राणिको अर्थव्यवस्था अतिशरीद आत्मेद सिद्ध्यश एक, देशी संख्या कर, संका करेगा एक देशी बोलता है सांख्यादि जो पक्ष है सांख्य है चाहे नैयायिकाहे वैशेषिक मीमस का शब्दवादी है उनके जो पक्ष है प्रत्येक शरीर में आत्मभेद मानते हैं सभी मानते हैं चाहे न्यायायिक हो वैशेषिक हो सांख्य हो मीमांसक हो सभी जितने शरीर हैं उतने आत्मा है प्रत्येक शरीर में आत्मभेद हम भी मानते हैं हम काल्पनिक भेद मानते हैं वो वास्तविक भेद मानते हैं औपाधिक भेद हमने भी माना हुआ है किन्तु तो वास्तविक भेद मानते हैं यही भेद है तो हम एक की शंका एक शंका करेगा सांख्यादि पक्ष से प्रमाणिक है कपिल आदि जैसे यही है सांख्यादि पक्ष से भी प्रामाणिकवाद तथा ही है प्रतिदे हम परीक्षण से प्रत्येक आत्मा दर्शन है उसी प्रकार दिखाई भी पड़ता है प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा का दर्शन हो रहा है यह आत्मा अलग है वो आत्मा अलग है आत्मा का जैसे उन्होंने माना है तथा उसी प्रकार दर्शन भी ऐसे हो रहा है तो प्रामाणिक है वो सांघ्यादि पक्ष एक की शंका सांघ्यादि पक्ष से प्रामिक जैसे उन्होंने स्वीकार किया उसी प्रकार प्रतिदेहम प्रत्येक देह में परिछन्न से प्रत्येक आत्मदर्शन परिचन्न आत्मदर्शन हो रहा है आत्मा जितना लंबा शरीर है उतना लंबा आत्मा ऐसा परिचिन आत्मदर्शन परिचन्न ना प्रत्येक आत्म है ना प्रामिक वो अर्थो अभिवर्गत होती प्रामाणिक अर्थ है जो विषय है प्रामाणिक ऐसे स्वीकार किया करना चाहिए ये एक ऋषि की शंका है तथा तो ये वह तीन की टिप्पणी सांख्यादि अपुसार है ना इत्यर्थ तथा तो करता है सा, सांख्यादि के जो स्वीकार स्वीकार है उसके माध्यम से ही अनुसार से ही यहाँ भी प्रतीत हो रहा है प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग दिख रहा है प्राउंड गलत और दूसरी बात व्यवस्था उप अत्याचार प्रति शरीर में आत्मभेदी देती है एकदेशी कह रहा है देखो एक ही आत्मा मानेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी जन्म मरण की व्यवस्था नहीं बनेगी एक पैदा होगा तो सबको पैदा होना चाहिए एक मर जाए तो सब मरना चाहिए होता ऐसा ऐसा होता नहीं कोई भी व्यवस्था नहीं बनती है इसलिए प्रत्येक शरीर में आत्मभेद जैसा उन्होंने माना है वैसे स्वीकार करना ही चाहिए ये एकदेशी के संदाप व्यवस्था अनुपत्याच मृत्यु आदि की व्यवस्था नहीं बन पाएगी एक ही आत्मा मानने पर अद्वैतम मानने पर जन्म मृत्यु आदि की व्यवस्था नहीं हो पाएगी सांखी आदि ने यही सोच करके तो पुरुष बहुत तुम सिद्धम ऐसा कहा है आत्मा बहुत है ऐसा कहा प्रति शरीरम शरीर शरीरम प्रति प्रतिशत अव्यभाव समासमभेद सिद्धति जितने शरीर है उतने आत्मा है सिद्ध हो जाता है इतिहास ऐसी शंका की एक देशी ने तो इसके उत्तर में कहते हैं तथाच सति अगर ऐसा मानेगे संख्या के आधार पर मानेंगे तो श्रुति के द्वारा कहा गया अर्थ सिद्ध क्या अर्थ है अद्वैतम के बाद से बता तथा चती अद्वैतम इतनी श्रुति के तो विशेष हो नश्या जो कहा है कि अद्वैतम शब्द कहा उसकी सिद्धि नहीं होगी सिद्धांत ने कहा अच्छा ठीक है आदि नाम द्वैत विषय दर्शन इष्टम सिद्धांत बोल रहे हैं सांख्य सांख्यादियों को देना द्वैत विषय दर्शन इष्ट है द्वैतवादी है प्रत्येक शरीर में आत्म भेद मानते हैं द्वैत दर्शन इष्टम उनको द्वैत दर्शन इष्ट है तेरा त्वरीय दर्शन उसके साथ सांख्य के साथ तुम्हारा दर्शन क्या दर्शन वेदांत दर्शन तो माने सिद्धांति एक देश समझा रहे हैं सांखे सांखे ना के अगर समस्या तुम्हारा जो दर्शन है उसका भी अद्वैत विषय से किस को विषय करता है तुम्हारा दर्शन अद्वैत दर्शन अद्वैत को विषय करने वाला जो दर्शन है उसका विशेष अभाव जब प्रत्येक शरीर में आप भव्य मानेंगे तो विशेष रहेगा ना ने? वो दोनों में बहुत माना तुम भी बहुत मानोगे विशेष अभाव आप अद्वैतम तत्व स्मृति सिद्धो विशेष तत्व पक्ष न तो अद्वैतम तत्व स्वरूप अद्वैत है स्वरूप अद्वैत है ऐसा जो श्रुति के द्वारा सिद्ध विशेष तौर तुम्हारे पक्ष में सिद्ध होना था वो सिद्ध नहीं हो पाया सिद्धांत ने समझाया अतः श्रुति विरोधो भेदभाव इसलिए भेदवाद में श्रुति का विरोध बना रहे। ये, चार की टिप्पणी अतः अद्वैत सिद्धि अभाव जब भेद मानेंगे तो अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी होने से ये रहेगा कि सूर्य विरोधो भेदवादे प्रसा कहा अब व्यवस्था जो कहा एक ही आत्मा हो तो व्यवस्था नहीं हो सकती है कहा एक देश ने कहा था तो उसके उत्तर देते हैं व्यवस्था तो औपाधिक भेद अधिक रूपया सुस्था भविष्य थी जो व्यवस्था है जन्म वर्ण आदि जो व्यवस्था है वो एक के पैदा होने पर सब पैदा होने जन्म है? की आवश्यकता नहीं उपाधि को जन्मवर्ण वास्तव में आत्मादी नहीं किसकी हो है उपाधि की होनी उसको लेकर व्यवस्था हो जाती है उसके लिए आत्मा भेद मानने की आवश्यकता ही नहीं उपाधि शरीर पैदा होता है उधर आत्मा की तरफ बोल देते पैदा हो गया करके बोलते उपाधि को लेकर हो जाएगा जब उपाधि पैदा हो गए तो पैदा होना हो जाएगा उपाधि नष्ट हो गया तो नष्ट हो जाएगा, ये सारी व्यवस्था बन जाएगी उपाधि भेद को लेकर के वास्तविक भेद मानने की आवश्यकता नहीं ये सिद्धांत इसलिए अद्वैतम तभी सिद्ध होगा ठीक है आगे एक देशी और कहता है नो नो भेद भी न अद्वैत स्त्रुतिदेशी शुभ भेदवाद सांख्य सांख्यादि है भेदवाद द्वैतवाद में भी अद्वैत स्त्रुति का विरोध नहीं हो रहा। वो केवल जब के लिए है उपासना के लिए है अद्वैत वास्तव में द्वैत है किंतु अद्वैत ऐसा हो जाएगा यही शंका है नो भेद भी द्वैतवाद में भी भेदवाद में भी मानी संख्या जो उनमें भी न अद्वैत स्त्री के विरोध अद्वैत स्त्रुति का विरोध नहीं होता उसका विषय अलग है और इसका विषय अलग है ऐसा हो जाएगा क्यों ध्यानार्थम उपासना, उपासना के लिए है अद्वैतम जो कहा उपासना के लिए है वास्तव में तो द्वैत है किंतु अद्वैतम करने से फल मिलेगा जैसे अन्नम ब्रह्म ऐसा आया अन्न ब्रह्म होता है क्या नहीं होता माने ब्रह्म भिन्न में ब्रह्म दृष्टि करना है वैसे यहाँ द्वैत में अद्वैत दृष्टि करना है यह उपासना के लिए अद्वैतम शब्द है ये एकदेशी शंका करता है ध्यानार्थम तो उपासना के लिए है कौन अद्वैतम अन्नम ब्रह्म इधिवर्त जैसे अन्नम ब्रह्म कहते हैं माने अब्रम्ह में ब्रह्म बुद्धि करना है उसे शास्त्र में कहा फल मिलता है ऐसा करने से फल मिलेगा इसी प्रकार अद्वैतम तत्वम ऐसा कहा अद्वैतम तत्वम स्वरूपम यही कहा है द्वैत में अद्वैत का चिंतन करना यही कहा हुआ है इति उपदेश सिद्ध ऐसे उपदेश हो जाएगा अद्वैतम सत्य सिद्ध हो जाएगी उपासना के लिए हो इति ऐसी एकदेशी शंका करे तो उसके उत्तर में कहते हैं ईष्यते ज कहते हैं भाष्य में भाष्यकार कहते हैं ये कि स्वीकार किया जाता है सर्वोपनिषराम एक उपनिषद की बात नहीं सारे उपनिषदों का एक ही कथन है क्या ईषते सर्व आत्मा के सर्व आत्मा प्रतिपादक इश्यते सर्व में संपूर्ण उपनिषदों का एक ही तात्पर्य है संपूर्ण आत्मा को एक सिद्ध कर वाक्य सारी श्रमुति कोई भी श्रुति हो सब का तात्पर्य है ऐक्य आत्मा सिद्ध कर्म इष्ट है कहा इसलिए अतो भाष्य में अतो युक्त अश आध्यात्मिक पिंडात्मनो दूलोकादी अंगड़ात्मा आदि आदि दैविकेना एक ये सिद्ध हो जाता है ठीक है हैत्म कहा, कहा? आध्यात्मिक से पिंडात्म जो पिंडात्मा है।, है इसका दिवलोक आदि अंगी का अंग है दिवलोक आदि जो सप्तांग बोला था इसी का अंग हो जाता है कैसे होगा विराट आत्मा विराट से अभेद करके हो जाएगा अधिदैव से अभेद करके तभी ये इसी का अंग बन जाएंगे सातों जो विराट रूप से उपासना करने के लिए वह में विद्या में आया इसमें घट जाएगा विराट अपने रूप से नहीं होगा विराट रूप से हो जाएगा माने बेस्टी जो होता है समष्टि से भिन्न नहीं होता ये ये जो पिंडात्मा है ये बेस्टि है और विराट समष्टि है तो समी को लेकर के ले हो जाएगा समी भाव से मान करके ये जो सप्तांग कहा ना कोई विरोध नहीं होता ई कहा विराट आत्मा आदि देवी कर एकत्व तो एकत्व तो स्वीकार मान करके सप्तांग वचन तो युक्तम एवं इस पिंड का एक सप्तांग वचन जो कहा युक्त है ठीक है मुर्दादे व्यपतिष्यत इत्यादि लिंग दर्शन वहां पर एक लिंग मिला है जहां पर मिला है क्या है यदि मेरे पास नहीं आया होता वहां पर अशुपति कही कही कहते हैं तुम्हारा सिर औन्य औपमन्य सबसे पहले अपमन्यु ऋषि होता है यदि मेरे पास नहीं आते तुम्हारा सिर गिर जाता मतलब एक प्रकार फल बता रहे हैं। पहले तो फल बता दिया तुम मैंने मुर्दारूप वैश्वाणी की उपासना करते इसके लिए अच्छी अन्नम पश्यशी प्रियम इत्यादि फल बताया खूब पाचक शक्ति तुम्हारे पास है खूब अन्न खाने वाले हो, हो। प्रिय वस्तु को देखने वाले हो जाते फल बताया और फल बता पर मुर्दादे निंदा भी किया इसका मतलब समष्टि और दृष्टि को समुच्चय करना इस टाइप का जैसे विशाबाद से परिसर में एक एक का फल बताया विद्या और अविद्या के और दोनों का समुच्चय करने के लिए निंदा भी की ठीक है इसी प्रकार यहां समझ रहा व्यष्टि समष्टि एक करने के लिए कहा मुर्दादेव शब्द इत्यादि विद्या दर्शनार्थ जहा वहा है ठीक है तो इस सर्वोपनिषद सर्व आत्मा के प्रति अपादत्व जो कहा है भाषण उसका अर्थ करते हैं करते हैं कैसे सारे उपनिषद एक ही आत्मा को प्रतिपादन करते हैं बीच बीच में और भी बातें दिखाई पड़ते हैं किंतु श्रुति के तात्पर्य सम्बन्ध निकले षडलिंग का प्रयोग होता है उपक्रम उपसंगार आदि ये कहना चाहते हैं जब उपक्रम आदि षडलिंगों का प्रयोग करके देखते हैं तो तात्पर्य निकलता है आत्मा के ऐक के प्रतिपादन में तात्पर्य आप बताने जा रहे हैं ठीक है उपक्रम उपसार ऐक्य रूपयादिना उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवारो पथ लिंगम तात्पर्य निर्णय श्रुति का तात्पर्य निर्णय होते हैं छह ज्ञापक होते हैं परिचार परिचायक होते हैं लिंग मानी परिचाय परिचायक होते हैं तो उपक्रम उप्रसंघार देखते किसी भी श्रुति में देखें आरंभ कहां से हुआ है और समाप्ति कहा हुआ वो दोनों को लेकर एक लिंग बन जाता है संहार, शरीरों में आत्मा की ऐक्य प्रतिपादन करना ही इष्ट है सारी स्तृतियों का जब उपक्रमादिष्लिंग लगा करके देखते हैं उनके द्वारा कसोटी में ला करके देखते हैं तो सारी स्तृतियों का तात्पर्य आत्मा ऐक प्रतिपादन में है बाद में तात्पर्य नहीं होता है है। तो ना ध्यानार्थम अद्वैत ध्यानार्थत अद्वैत तो श्रुतम सत्यम इसलिए उपासना के लिए अद्वैत श्रुति ऐसी स्वीकार नहीं किया जा सकता एकदेश ने कहा था ना ध्यान के लिए है अन्नम ब्रह्म जैसा है नहीं ध्यान के लिए मान उपासना के लिए नहीं माना जा सकता अद्वैत न यु सक्य ऐसा इच्छा नहीं रख सकते वस्तु तो लिंग विरोधार्थ क्योंकि वस्तु परत तो लिंग है क्योंकि जो जो स्वलिंग जो होते हैं वस्तुपरक होते हैं पर वस्तुपरत है है। तो लिंगा लिंग लिंग विरोधार्थ वस्तुपरक माने ये जो स्वलिंग किसके तरफ जाते हैं वस्तु की तरफ जाते हैं आत्मा वस्तु की तरफ प्रतिभा में काम करते हैं इनका विरोध होता है भेद दृष्टि करने पर कहा अध्यात्मद उपे अद्वैतपरीवशा सिद्धे सति आध्यात्मकृष्ट्यात्म विष्ठ त्रैलोक्यामक अतिदैवन बिराज सह एक गृह तस् सत्तांग तुद्ध अवेक सिद्ध जोगा अध्यात्मरधिद सत्तांग जो कह्यात्म घट विश्व के लिए सप्तांग घट ये पूर्णचार है आध्यात्म अध्यात्म एकत्व अध्यात्म अध्यात्म ये है आपका विश्व है और अधिदेव है विराट इन दोनों में एकत्व स्वीकार करके मान करके अद्वैत परिवसा अद्वैत की सिद्धि होने पर दोनों एक है ऐसे सिद्धि हो जाए सिद्धेश्वरी पर सिद्धेश अध्यात्मिकम जो आध्यात्मिकता व्यष्टि रूप जो विश्व था उसका विश्व से त्रैलोक्यामक आदिदेविक विराज एक गृहत्ता तो त्रैल के स्वरूप जो अधिदेविक है आधिदेविक है विराट उसके साथ एकत्व तो मान करके ग्रहण करके तस् जो ऐसा करके तस्य सप्तांगत्व तो मुक्ता जो सप्तांगत्व तो जो कहा था इसको जो कहा तद अविरुद्ध हम विश्व में सप्तांगत्व तो घट जाएगा विराट के साथ अवेध करके कहा इसको तो छोड़ में कहा सप्तांग घट जाएगी कहा अता इत्यादि कहा अथो युक्तम अश आध्यात्मिक आध्यात्मिक पिंडात्मा विश्व द्व्यूलोका अंग विरात्मा विराट रूप से द्व्यूलोक आदि अंग रूप से स्वीकृत हो जाता है अधिदैविक सप्तांग कहा अध्यात्म अधिदव और ऐक्य हेतंत्र अध्यात्म और अधिदेव मान विश्व और विराट दोनों एक ही है इसमें एक हेतु देते हैं अगर नहीं होता तो एक एक उपासना कर रहे थे एक एक अंग की उपासना करते सम, समस्त मानकर एक उपासना कर रहे थे जो मुर्दा की उपासना करने वाला यही बहिश्वा रहे करके मानकर उपासना किया है तो फिर उसका मुर्दा गिरने एक प्रसंग नहीं आता दोनों की एकता करने की न तो एक प्रसंग नहीं आता ये कह रहे हैं अध्यात्म अधिदेव और एक हित्र अध्यात्म और अधिदेव दोनों एक ही है इसमें इत्यादि कहा तुम्हारी इत तो शीर्गिजाता अगर मेरे पास नहीं आता तो इत्यादि है इत्याशब दिव आदि वैश्वानरवय वैश्वानरबुद्धिया ध्यात जिज्ञासया पुनरअखंडपक्षर्धापतिष्यन्मा आगम्ये अंधो अभविष्य व्यस्त उपासना निंदा समस्त उपासनादित की उपासना कर रहे थे आदित्य की उपासना कर रहे थे इत्यादि तो करने वाले क्या है उन्होंने क्या समझ के उपासना किया वैश्वान मान पूर्ण अंग मान के उपासना किया एक अंग की उपासना है वैश्वान अमुक अंग सी रहे वो वो है ऐसा ऐसा बोलने वाले अशुपति कह के तो देव आदित्य आदिगम दिवलोक है आदित्य है इत्यादि जितने भी छे है वो वैश्वाण और अवयवर के अवयव होते हैं ये सब अवयम वैश्वाण और बुद्धिया वैश्वान बुद्धि से चिंतन करने वाले जो तो उपासना करने वाले ऋषि है जिज्ञासा या फिर जिज्ञासा लेकर के चिंतन कर ही रहे थे उपासक थे सब क्योंकि ऋषि पूछते किसकी उपासना करते मैं इसकी उपासना मैं उसकी उपासना करता हूँ कर उत्तर देते हैं उपासक थे फिर विशेष जिज्ञासा लेकर के पुनर् अखंड पक्षम उपगत्य तब कैके अशुपति कई के द्वारा अखंड पक्ष को स्वीकार किया उन्होंने वैश्वर्ण तो पूरा होता है एक देश की उपासना की थी ऐसा आया इसके लिए उपगत मुर्दाते नागमशे इत्यादि वाक्य तब साधक होगा एक कहा नागविष्य अंधो भवती कहा दूसरे को कहा जो आदित्य की उपासना करने वाले को कहा तुम अंधे हो जाते मेरे पास नहीं आते तो इत्यादि अब विश्व यनमान इत्यादि व्यस्त उपासना निंदा वहां पर अशुपति कई कई क्या किया व्यस्त उपासना की बेष्टि उपासना की निंदा की है निंदा समस्त उपासना की व्यक्ति की निंदा क्यों समष्टि के विधान करना चाहते हैं सातों अंगों को बिलागर की उपासना कर ली जाए एक अंक नहीं ऐसा वह तात्पर्य है यही दिखाई पड़ता है ये कहा पांच छ की टिप्पणी पांच में बधे दिव्याद इत्यादि के बधे दिवभत यह सूत्र क्यों नहीं लगा होगा यहाँ दिव क्यों नहीं बना होगा दिव आदित्य दिखम व्या करने की दृष्टि से जब शब्द है तो दिवभूत सूत्र है पदांत में दिव्य शब्द के उदित्य दिवादिक दिवादिक दिवादित्व इत्यादि कहा हुआ है तो त्वंत समाज किया हुआ है जब समास करते हैं तो पूर्व पद में अवान्तर विभक्ति को लेकर के पद संज्ञा हो जाती है पद है पद है तो उत्तो क्यों नहीं हुआ ये जो टीका में दिवाद इत्यादि इत्यादि कहा हुआ है क्यों नहीं कहा हुआ? इसको लेकर देवभूत सूत्र देवा, है उसमें हली की अनुवृत्ति है कहते समासी हली सूत्र से हली की अनुवृत्ति लाई गई है दिवहत सूत्र में हलादि विभक्ति पर हो तो पर दिव्य के उकार को वकार को उकार हो जाता है। हलादी विभक्ति की अपेक्षा करके कहा ये कहा, इत्यतो कहाष्य नीचे से लाना है अनुकर्षण करके अलादो ये व्याख्यानार्थ ऐसे हलादी में ही उत्त होगा हलादी विभक्ति होगा ऐसे व्याख्यान करने से जैसे दिव्याम आदि बनता है हलादी विभक्ति मिल जाते हो जाता है दिव्याम दिव भी इत्यादि बन जाता है उत्तवाभाव उत्तवाभाव कहा तो यहाँ भी तो श्रु होगा दउित्यश्च दिवादी दिवाद इत्यादि का इत्यादि बोला हुआ है तो शु होगा कहते हैं का लुक हो रखा है यहाँ ध्यान देना है समास में क्या होता है सुखो धातु प्राकृतिक लग जाता है विभुत लुक हो जाता है जहां लुक होगा सूत्र आ जाएगा लुक स्लो लुक तीन शब्दों के द्वारा जब प्रत्यय आदर्शन कर दिया जाता है तनिक अंग नहीं होगा ये जो दिवभूत लगना अंग कार्य है प्रत्येक मानकर होना है वो तो कार्य नहीं हो पाया ये समझो समाधान की दृष्टि से दिखाया टिप्पणी पड़े जिज्ञास समस्त उपासना विदित शयादि वक्षमाण उपत्य विश्वष्ट समस्त उपासना विधान के लिए एक एक निंदा की करके जो कहा उसके विशेषण लगाते जिज्ञासया जिज्ञासा लेकर आये ऋषि के पास दृष्टि उपासना तो कर ही रहे थे वो तो समि की जिज्ञासा लेके आए थे वो मान छिषि जो आए थे वहां एक आते हैं ये मूर्धा तु ऐसा आत्मा जो बोलते हैं जो आदित्य की उपासना कर रहा था ना कहा ये वैश्वान आत्मा के ये तो शीर है ऐसा कहा कि कहा पशुपति कह के ने ऐसा कहा मूर्धा ऐसा आत्मा यदि अखंड पक्ष सूचना अनंतर अखंड पक्ष सूचन के कहा यदि मेरे पास नहीं आते तो तुम्हारा शरीर गिर जाता पहले अखंड पक्ष दिखाया उसके बाद में निंदा की दृष्टि उपासना की निंदा तब की पहले अखंड पक्ष दिखाया उन्होंने उसके बाद में कहा अंतर में गुरुआ इत्यादि निंदावजन निंदा निंदावजन तब किया इत्यादि कहा सूचाई थी कहा ठीक आ रही <coughs> उपरक <से> भी है <coughs> <coughs> उपरक टिप्पणी कौन है उनके पास कौजे अश्वती पास जाएंगे औदिमनोकाधिक उचित दिवलोक आदि को विपरीत बुद्धि से ग्रहण किया उन्होंने दिवलोक को क्या माना संपूर्ण वैश्वान माना एक ने आदित्य को संपूर्ण वैश्वान माना यही तो है एक ने वायु को संपूर्ण वैश्वान माना एक ने आकाश को संपूर्ण वैश्वान माना और एक ने रही को अन्न को संपूर्ण वैश्वर्ण माना एक ने पैर को माना यही तो है ये स्थिति है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए यही का नहीं न्यूलो का विपरीत बुद्धिया दिवलों का विपरीत बुद्धियों के वृष्टि में समस्त बुद्धि से उपासना कर रहे थे यही है वैश्वर्ण मान को उपासना कर रहे थे ऋषि लोग ऐसे ग्रहण करने वाले ऋषियों का स्वकीय मुर्दा आदि अपना मुर्दा गिरना यह तो उचित नहीं है ना क्यों उचित यदि अध्यात्म अधिकव्य और एक तो न हो यदि व्यस्टि होता अलग, अलग अलग भेद होता तो ये मुर्दा गिरने का प्रसंग नहीं आता था माने उन्होंने क्या है दोनों एक ही थे तो समस्ती को बष्टि बांधकर उपासना के से परिणाम से गिरने की संभावना थी यह अध्यात्म अध्यय एक नगे यदि अध्यात्मा एक न होता तो ये निंदा आदि वचन होने के सीरादि गिरने का प्रसंग नहीं आता टीका तस्मात तय एक अगर विवक्षता दोनों का अध्यात्म में ये एकता है ये यहां विवक्षा है इसलिए विश्व का ही नाम विश्व को लेकर के ही सात साथ अंग है क्योंकि तो बीस प्रज्ञा विश्व होता है कोई सप्तांग एक यही है टीका आदि विराजो यही न एकत्व मूल ग्रंथे दृश्य थे आगे कहते टीका में शंका उठा देने विराट का तो विराट जो होता है विश्व के साथ में एकत्व तो मूल ग्रंथ में दिखाई पड़ता है क्योंकि सर्व ही ब्रह्म ऐसा करके विराट तो और विश्व का एकता दिखाई मूल ग्रंथ द्वितीय मंत्र में यह दिखाया गया ऐसा लगता है मूल ग्रंथ में ऐसे लगता है विराजो तो विश्व एक विराट का विश्व के साथ एकता मूल ग्रंथ में दिखाई पड़ता है तथ कथम अविशेषण अध्यात्म अध्यात्माधि तय एक अद्वैत परिवशान भाष्यकता उच्चते भाष्यकार ने छांदो के ला करके रख दिया अध्यात्म और अधिदेव को एकता कर दी अध्यात्म में विश्व की चर्चा थी और अधिदेव ने छादो के मंत्र ला करके विराट की चर्चा से लाई वैश्वान विराट है भाष्यकार ने ऐसे कैसे कर दिया मूल ग्रंथ से ये होता की विश्व और विराट की एकता तो दिखाई पड़ रही है किन्तु तो अध्यात्म और अधिदेव का एकता तो नहीं दिखाई दे रही ने कहा से लाया ये एकत्व मूल ग्रंथे दृश्य थे मूल ग्रंथ में विराट का विश्व के साथ एकता दिखाई पड़ती है समान तो करके अध्यात्म और एक जैसे विराट और विश्व का एकता उसी प्रकार अध्यात्म और अदैव का एकता कैसे गतिभाषाकार है अद्वैत परिभाषा अद्वैत परिष्ठा हो जाती है करके भाष्य करता उचित भाष्यकार के, के द्वारा कैसे कहा जाता है ये शंका हो गई तत्राह उसके उत्तर देना चाहते हैं भाष्य तत्राह तत्र भाष्य में कहते हैं विराज विराजा एकत्व और लक्षणार्थम विराट के साथ में जो एक है विश्व का ये उपलक्षण के लिए है किसके लिए अध्यात्म और अधिदेव का भी एकता है इसके विराज एकत्वक्षणार्थम तो हिरण्य गर्भ अभ्याकृत आत्महोत्ण्य गर्भ का भी ऐसे करना है किसके साथ तेजस का हिरण्य गर्भ के साथ एकता करने के लिए कहा और प्राज्ञ का अभ्याकृत के साथ में अभ्याकृत माने सवल ब्रह्म माया विशिष्ट ब्रह्म उसके साथ एकता ऐसे ही करना है जैसे विराट और विश्व का किया उसी प्रकार तेजस का और हिरण्य की एकता और प्राज्ञ का और अभ्याकृत के साथ एकता वैसे कर रहा है कहा क्यों उक्तम तो यह तथा मधु ब्राह्मण एकता करने की बात बातें मधुब्राह्मण में आया है जो तो वृद्धावन में मधु ब्राह्मण है वो मधु ब्राह्मण में चर्चा है एकता करने के लिए आया वाक्य कैसा आया कि यश्च अयम अश्याम पृथ्व्याम तेजो मह अमृत मह पुरुषो यश अयम अध्यात्म अयम एवस इत्यादि वाक्यता है तो ये जो तो पृथ्वी सबके लिए मधु है सबका आश्रय देती है सबका मधु है और पृथ्वी के लिए सब मधुह ऐसा आता है तो सभी भूतों का मधु है सबू भूतों का प्रार्थ से बनी हुई पृथ्वी समी प्रार्थ से पृथ्वी बनी है सबको आश्रय दे रही है एक व्यक्ति का नहीं सभी प्राणियों का आश्रय है तो पूर्व कर्म है जिसके पृथ्वी बन जाए और प्राणी भी पृथ्वी के लिए काम किया है और पृथ्वी आश्रय दे रही है पृथ्वी को बनाया प्राणियों ने पूर्वजन में कर्म करके उत्पादन किया है अपने क्योंकि तो प्रारब्ध कर्म जो है तीन भाग में विभक्त होकर के फल देता है शरीर देगा आश्रय देगा और भोजन आदि की व्यवस्था इसका क्या है वो प्रारब्ध का तीन भाग में पटवारा होना है तो ये धरती आदि जो प्राप्त तो होना वही प्रार्ब्ता कर्म करके देता है संपूर्ण प्राणियों का समि प्रारब्ध का खेल पृथ्वी बनना तो सबका मधु है कार्य है प्रयत्न जन्य है और यह पृथ्वी सबके लिए मधु है पृथ्वी का सब मधु हो जाते हैं पृथ्वी सबको आश्रय देती है परस्पर उपकारी उपकार मधु विद्या ये कह रहे हैं यश चाहम वहां कहते हैं मधु विद्या ने कहा यश चाहम अश्याम पृथ्वी तेजोमय अमृतमय पुरुष है ये जो पुरुष को भी एकता कर दी ये जो पृथ्वी में जो अमृतमय तेजोमय पुरुष है पुरुष यश चाहम अध्यात्म और ये शरीर में जो अध्यात्म में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है स एक सय अयमेव स यही वह है एकता करते हैं मैंने अध्यात्म को एकता करके दे मधुराव ने दिखाया कहा इत्यादि अच्छा सुसुप्ता अभ्याकृत एक सिद्धामेव निर्विशेषता सुसुप्ता पुरुष जो प्राग्ञ है और अभ्याकृत जो सवल ब्रह्म है माया विशिष्ट जो ईश्वर शब्द कहते हैं जिसको इनमें तो क्या है एकत्व तो सिद्ध ही है क्यों दोनों निर्विशेष अवस्थाएं है में कोई विशेष नहीं है और वहां बीज अवस्था में निर्विशेष साधन में है वहां प्रसिद्ध है एवं सती ऐसा मानने पर यह तत् भविष्यति भविष्य सिद्ध हो जाता है सर्वद्व उपमेत अद्वैत सम्पूर्ण द्वैत का उपशम हो पर अद्वैत की स्थिति हो जाती है ठीक है ठीक है मैं अविशेषण में एक नंबर टिप्पणी थी आध्यात्मिक क्या थीदिदन है अवच्छेद अवच्छेदन छोटा होगा आध्यात्मिक और अधिक अवच्छेद के द्वारा कैसे अध्यात्म आधुनिक तो सिद्ध कैसे होगा आध्यात्मिक का शरीर है और आधिदैविक औ तीन लोग वाला शरीर है भेद है कैसे एक होगा ये शंका थे अच्छा, स्पष्ट करके दिखाया विराट का विश्व के साथ एक था छांदो की सुर्खी ला करके भाष्यकार ने जो दिखा दिया तस्वीर मुरदय वसु तेजा इत्यादि वाक्यों के द्वारा विश्व ये विराट का एकता है दिखा दिया मुख्य रूप से विराजो विराट का षष्टअ है वो विश्व विराट तो के विश्व के साथ एकत्वम तो दर्शितम स्पष्ट रूप से दिखा दिया ला करके भाषिका ने उद्धारण दे करके दिखा दिया एकता दिखाई एक तत् दिखा वह तो हिरण्यगर्भ से तैजसे न अंद वह जो है हिरण्य का तैजस के साथ और अंतर्यामी का अव्याकृत उपहित अंत अंतर्यामी है अव्याकृत उपहितस्य प्राग्ञे जो अंतर्यामी जिसको कहते हैं माया विशिष्ट ब्रह्म जिसको बोलते हैं उसका प्राज्ञ के साथ एकता ये भी सिद्ध है प्राग्ञे न एकत्व तो से उपलक्षण उपलक्षण के लिए है मान तीनों में करना केवल विश्व विराट का ही नहीं सभी का एकत्व तो सिद्ध मानना उपलक्षण के लिए मूल ग्रंथे अविशेषे अध्यात्म अधिदव्यूर एकत्व तो विवक्षित ये मूल ग्रंथ में सभी के लिए तीनों तीनों में विशेष रूप से समान रूप से अध्यात्म में एकत्व तो विवक्षित हैवेशन में सिद्धि है इसलिए सब ऐसा करेंगे तो अद्वैत की परिवेशा जाएगी सिद्धि होगी एक तो अध्यात्म यदि एक उच्यत है यह जो अध्यात्म हृदय एकता कही गई है उच्यतः तन मधु ब्राह्मणे भी दर्शित गिरधारण मधु ब्राह्मण में दिखाया पृथ्वी में थे थे थे जो माया अमृतमय पुरुष है पृथ्वी क्या है ये अधिदय है और यशाय पुरुषे यहाँ का ये जो पुरुष में पुरुष है अमृतमय तेजोमय पुरुष है ये जो पुरुष में है मारे ये हो गया अध्यात्म ये दोनों में एक ही कहा अयसा ये वही है जो पृथ्वी में है ना वही है यह निन्न नहीं इत्यादि करके कई पर्याय में बता ये बताया है मधुब्राह्मण में ही एकत्र तो दिखाया ये अद्यात्म यद उच्यो अध्यात्म का जो एकता कही जा रही है तुब्राह्मण वह एक मधुब्राह्मण में भी दिखाया है इत्यादि इत्यादि कहा प्रतिदान शिद्धारय था आगे श्या अतिद्व अध्यात्म चूप निर्देश प्रतिपरिया मधुब्राह्मण अनेधु ब्राह्मण ग्रंथारण मधुब्राह्मण साइंधव काल मधुब्राह्मण ग्रंथारण का है ये कुछ मधुब्राह्मण में दीखाया क्यात्म चिद्याम दोनों का एक निर्देश अयव यही है कई पर्याय में कहा खाली पृथ्वी और इसमें नहीं कई पर्याय कई निर्देश कृपा प्रति पर्याय प्रत्येक पर्याय में अंत में जाके बोलते हैं अये वह वो जो अधि, अधिदैव में है ना यही है वो अध्यात्म वाला ही है वह अय स लेना है अधिदैव को और आयम से लेना है अध्यात्म को यही है यह कहा अभेद अभेदवचनावक्ष अत्र माने मधुब्राह्मणे विवक्षित मधुब्राह्मण में विवक्षि शु विश्विराजो थुला तैजस हिरो निगर्भ सूक्षमा युक्त प्राजतस्तु कं तत्रह शंक होती योन में एक विश्व और विराट में थुलाधर्म है विश्व जो है एक स्थूल शरीर में अभिमान रखता है और विराट संपूर्ण स्थूल शरीर में अभिमान रखता है तो सागर में है ये कथा मान लेते हैं इसी प्रकार तेजस और हिरण्य में भी है सूक्ष्म अभिमानी तो है एक दृष्टि में अभिमान करता है एक समष्टि में करता है सागर में है विश्व विराट और स्थूलाभिमान विश्व और में एक ही में अभिमान करने वाले है स्थूल में अभिमान करने वाले और से हिरणनगर व्यस्त तेजस और हिरणनगर दोनों कैसे हैं वार। वाले एक में एक में है सूक्ष्मित सूक्ष्म में रखता है एक समस्ती में रखता है एकत्व इनमें दोनों में तो एकत्व मानना ठीक है प्राज्ञा आत्मा है और अभ्याकृत मान्य जो ईश्वर है सबल ब्रह्म जिस को बोलते हैं इनमें किसाधार्य क्या साधर मिलेगा वह एकत्व करने के लिए प्राज्ञा और अभ्याकृत एक एकत्व तत्र सुसुप्ता इत्यादि कहा था सुसुप्त अभ्याकृत एक सिद्धम है सुसुप्त मानी प्राग्ञ और अव्याकृत ये दोनों में तो एकता स्पष्ट है क्या स्पष्ट है निर्विशेषत्व निर्विशेषत्व को विशेष नहीं होता कोई जगत आदि नहीं होते यही है विशेष नहीं अविशेष निर्विशेष सादर्भ है बहुत में निर्विशेष अवस्था है ठीक ठीका में प्राज्ञ ही सर्वम विशेषम उपसमृत्य निर्विशेषा सुसुप्ते देखो प्राज्ञ माने सुसुप्त कालीन आत्मा को प्राग्ञ कहना है सुसुप्ति अवस्था में रहता कब रहता है सर्वं विशेषम उपसमृत सारे विशेष जागृत स्वप्न के जो विशेष शरीर आदि भोग्य विषय आदि इंद्रिया आदि जितने भी थे सबको उपसंहार करके बैठता है कब सुसुप्ति अवस्था में सबको आत्मा में समेट करके बैठता है प्राज्ञ उसे आत्मा में एक रखे सारे प्राज्ञो ही सर्वम विशेषम जितने भी विशेष थे जागृत और स्वप्न के विशेष थे जितने भी विशेष थे सबको उपसंहृत उपसंहार करके अपने में समेट करके निर्विशेष निर्विशेष होकर सुसुप्त में रहता है ये इसमें धर्म है एक निर्विशेष तो धर्म है प्राग्ञ में ठीक इसी प्रकार प्रलय दशायाम अब प्रलय काल में देखना प्रलय दशायाम प्रलय काल में अभ्याकृतम अभ्याकृत वही करता है संपूर्ण जितने भी स्थूल सूक्ष्म जगत सारे को अपने कारण मात्र है प्रलय दशा प्रलय दशा में विशेष विशेषम जितने भी विशेष है सबको स्वात्मृत अपने करके निर्विशेष रूपम तिष्ट एक सुसुप्त में निर्विशेष रूप से पाया जा रहा है और एक प्रलय काल में निर्विशेष रूपया जा रहा है इस आधार में निर्विशेषत्व तिष्ट थी तेरह इसी कारण से हिति है उसे कहा साधर्मम इस आधार में कहा इसलिए उत्तम उक्तम साधर्मोध निर्विशेषत्व साधर्म को सामने करके तो उन दोनों में और प्राग्ञ के ऐक्य में कोई विरोध नहीं होता अध्यात दे दे दे दे और एक अध्यात्म एक प्राग उक्त न्याय न प्रसिद्धे सती अध्यात्म और अतिद्रव्य में एकता है उक्त न्यायक्ति बताई इस द्वारा सिद्ध हो जाने पर क्या होगा उपसंहार प्रक्रिया सिद्धम अद्वैतम अब जब एकता एकता हो गई व्यष्टि समष्टि की एकता कर दी तीनों की होने के बाद उपसंहार प्रक्रिया क्या है स्थूल को सूक्ष्म में और सूक्ष्म को कारण में और कारण को कार्य भाव से रहित भ्रम में लीन करके बैठा है तो फिर उस स्थिति में अद्वैत की सिद्धि हो जाएगी यही उपनिषद का विषय है एक माने उपक्रम प्रक्रिया उपसंहार प्रक्रिया में अद्वैत सिद्धि हो जाएगी उपसंहार प्रक्रिया सिद्धम अद्वैतम फलितम आहार है इसलिए निष्पन्न क्या वो कहते हैं एवं, चा, एवं चा सती में एवं चतीम भविष्य हो जाती है क्या सर्वद्व उप समय जब प्रलय करके जाएंगे फूल को सूक्ष्म में सूक्ष्म और कार्यकार में उसको लय करेंगे विलय करने पर चाह अद्वैतम सिद्धम भवती है अद्वैत सिद्ध हो जाएगा ठीक है तैत प्रतिबंध ध्वस मात्रे न स्पुरती किन्तु वाक्या आचार्य उदिष्टाद भाष्यकार ने कहा सर्वद्व उप समय च अद्वैत चकार का भी कोई विशेषता है क्या एक ची है भाष्यकार ने उसकी भी विशेषता है क्या है अद्वैतम जो अद्वैत की स्फुरन होना है प्रतिबंध ध्वस मात्रे प्रतिबंध का ध्वस कर दिया प्रतिबंध द्वैत द्वैत का समाप्ति कर दी द्वैत का समाप्त करना ध्वंस हो गया प्रतिबंधक था अद्वैत के के क्या था दुएट। दुएट का में के किया। इतने मात्र से स्फूरित नहीं होता अद्वैत नहीं स्फूरण नहीं हो रहा द्वैत का फिर क्या करना पड़ेगा देव उस काल में तत्वशी आदि महावाक्य की आवश्यकता होगी तो प्रलय पूरे को प्रलय करके बैठा हुआ साधक होगा तूरीय अवस्था में बैठा हुआ साधक होगा उसको आचार्य कहेंगे तत्वशी अरे तुम तो वही हो वहीं पर तत्व लगना है ना कि जागृत अवस्था में सूक्ष्म अवस्था विशेषण में होना ये भी नहीं है वाक्या देव महावाक्यादेव महावाक्य महा के माध्यम से ही कैसा मन जाए महावाक्य कहते आचार्य उपदेषा गुरुमुख से होना चाहिए ऐसा महावाक्य के द्वारा ही ये कहने के भाषिका च लगाया जाता है सर्वद्व उपसमे च अद्वैतम चाकार का भी आता है ऐसा कार बोला चाहकार ऐसा आता है आगे मंत्र याद स्वप्न स्थान प्रज्ञ भुक् तय दस दीप्ती पाद सपान अंत प्रज्ञ सप्तांगोन विंशति मुख प्रतुक तय दसोद यह आत्मा के चार पाद की चर्चा करनी है पर आगे ओमकार की चार मात्रा की चर्चा करके काम करेंगे यही होगा स्वप्न स्थान स्वप्न स्थानम य स्वप्न स्थान जिस आत्मा का स्थान स्वप्न है ऐसा आत्मा को तो स्वप्न स्थान का बहुगुरी समाज करना है स्वप्न स्थान वाला स्थान माने स्वप्न में अभिमान करने वाला था स्वप्न में जो दिखाई पड़ने पदार्थ अहम तो ममता अभिमान करने वाला था जो आत्मा हो रहा था स्वाप्निक विषयों में अभिमान करने वाला आत्मा को तो स्वप्न कहा स्वप्न वाला ऐसा आत्मा कैसा होता है कहता अंतः प्रज्ञा होता है बाहर विषय नहीं होते हैं जागृत काल में बाहर के विषयों के माध्यम से प्रज्ञा आती थी भीतर बुद्धि होती थी इसलिए बहिष्प्रज्ञा कहा था किन्तु यहाँ पर बाहर विषय नहीं है भीतर ही स्फूरित होना है स्वप्न में पूर्व पूर्वभुक्त विषयों का जो संस्कार मन में है उसी का याद करना है इसलिए अंत प्रज्ञा वाला आत्मा प्रज्ञा ये अंत प्रज्ञा प्रज्ञा है बाहर बहिष्प्रज्ञा नहीं है बाहर के विषयों संबंधी जानकारी नहीं होती उस काल में वो विषय भीतरी सुरना तो है प्रज्ञा भीतरी है अंतः प्रज्ञा होता है भारत सप्तांग वही छांदों के हिसाब से लेना है सात अंग वाला होगा शीर होगा चपी होगा और प्राण होगा और शरीर का मध्य भाग होगा बस्ती और पाप सात अंगों वाला और एक मुख आएगा आहो ने को मुख्य तो से कहा सात अंगा होगा तो विषय भोगने के लिए सात अंग चाहिए सिर से लेकर पैर तक चाहिए एकोन विंस मुख माने उन्नीस प्रकार के वृत्तियों के माध्यम से उपभोग करने वाला होता है जैसे जागृत में उन्नीस प्रकार की वृत्तियां इंद्रिया हैं जैसे जागृत का भोग वैसे ही माने पंच प्राण पंच ज्ञान इंद्रिया पंचकर्म इंद्रिया पंद्रह हो जाते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार इन्हीं में से किसी की सहारा श्याम सुख का आर्जन करते हैं जैसे जागृत में करते हैं वैसे शोक करते हैं ये माध्यम होते हैं उन्नीस मुख वाला होता है कहा मुख मानिए वृत्तियां वाला उन्नीस को लेकर के विषय का सुख दुख का अनुभव करता है ऐसा होता है प्रविपिक कालीन आत्मा विश्व कहा था क्यों विशेष थूल थे इंद्रिया स्थूल थी इसलिए थूल को भी प्रज्ञा भी हो गई थी तो इसलिए वहां पर थूलभुक कहा था भोग करने वाला कहा था कहते प्रविवृत्त विषयों का भोग करने भो भो वाला होगा थूल विषयों का भोग करने वाला नहीं भाषणामय जो विषय है उसका भोग करने वाला होता है स्वप्न कालीन आत्मा उसका नाम है तैजस तो प्रज्ञा जो वृत्ति बनती है स्वप्न की वृत्ति वो तैजस है उसका नाम तेजस है तेजस तेज है उसका नाम प्रज्ञा का नाम है। तेज है वो प्रज्ञा संबंधी वजह से तेजा वृत्ति संबंधी है द्वितीय पाद इस आत्मा का द्वितीय पाद यह है ऐसा कहा अवतारिक व्यास अब द्वितीय पाद के अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं कहा स्वप्न इत्यादि तेजस का स्वप्न स्थान हाँ। है, है, है।, है उस तेजस को कहा माने स्वप्न अवस्था में अभिमान करने वाला उस तो स्थान कहा जाग्रत प्रज्ञा अनेक साधना बहिर्षयावभाषमा मन स्पंदन मत्र सती तथा भूतम संस्कार मनसी आधत् जो प्रज्ञा होती है जा, जागृत वृत्तियां जो बनती जाग्रत ज्ञान जो होता है जाग्रत काल ज्ञान अनेक साधन वाली है इंद्रिया है उसके पास विषय अर्जन करने के लिए इंद्रिया हैं ये अनेक साधन वाली है अनेक साधन वाली और बहिर्विषय आई बात विषय तो नहीं है वास्तव में वेदांत में विषय है ही नहीं बाहर विषय जैसी हो जाती है वो प्रज्ञा अगर बाहर विषय हो तो द्वैत तो हो जाएगा बाहर विषय वेदांत में विषय है ही नहीं किंतु बाहर विषय वाली जैसी हो जाती है विषय जैसी हो जाती जाग्रत जागृत प्रज्ञा अब आभा ऐसे होते हुए मनस्पंद मात्रा सती है तो मन के स्पंदन मात्रा ही जाग्रत में विषय नहीं है मन का किंतु बाहर विषय वाली जैसी हो जाती है मन स्पंदन तथा भूतम संस्कार मन से जैसे उसने विषयों का ग्रहण किया है उसी प्रकार का संस्कार मन में आधान कर देती हो प्रज्ञा जागृतकालीन जो प्रक्रिया है वो काम करती है वो जो मन है जो संस्कार मिल गया जागृतकालीन विषयों के जो संस्कार उसको प्रज्ञा ने डाल दिया है ऐसा जो मन है, है। तन मन तथा ता संस्कृत उस प्रकार से संस्कृत हो गया जैसे जागृत के विषय थे उसी प्रकार से संस्कृत हो गया ऐसा जो मन है चित्रते का पता जैसे कपड़े में कोई चित्र बना देते हैं उस काल में क्या दिखाई पड़ता है चित्र कपड़ा दिखाई पड़ता है इसी प्रकार मन विषय रूप में दिखाई पड़ेगा जब चित्र, चित्र का छाप बना दे वहां पर कपड़ा नहीं दिखेगा खाली चित्र ही दिखेगा तो जो कपड़ा गायब हो जाता है चित्र ही दिखाई पड़ता है इसी प्रकार यहाँ भी मन उस काल में विषय रूप में दिखाई पड़ेगा कल जब जागृतकालीन प्रज्ञा जागृत विषयों का संस्कार मन में आधार कर देती है तो स्वप्न काली मन में मन जो होगा वो विषय रूप में दिखाई देगा जैसे चित्रित पट होता है ठीक इसी प्रकार बाह्य साधन अनपेक्षम अविद्याम कर भी प्रेमान उसके वहां प्रेरक विषयों में विषय विषय और विषय बनने के लिए बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं उसको तीन साधन भितरी उसके करते हैं क्या साधन है अविद्या काम कर्म अज्ञान है अज्ञान के कारण इच्छा इच्छा से कर्म अविद्या काम कर्म भी प्रेरियमाण प्रेरित होता हुआ वो मन जागृत पत अवभाषते है और जो मन जाग्रत के समान होकर के भाषित हो रहा है तथा उत्तम कहा है कहा अश लोक सर्वावतो मात्र अपराध स्वपीति इत्यादिता है अश्य लोक जागृत की चर्चा है तो जो जागृत अवस्था जो तो सर्व साधन वाला जागृत अवस्था है सर्वाम षीय सर्वावत जो तो सर्व साधन वाला जागृत अवस्था है इसका मात्राम अपादा मात्रा मन संस्कारों को छीन करके ले करके, मात्रा मन संस्कार जागृत में जो भोग भोग उसका संस्कार लेकर के अपादा विच्छिदे उसके उसको ले करके स्वप्न में जाता है या आत्मा ऐसा काम करता है उस काल में तेजस बनता है तथा उसी प्रकार कहा है, परे देवी मन से एक ही भवती प्रश्न पर स्वप्न अवस्था की चर्चा में कहा ये सारे विषय कहाँ जाते हैं उस काल, जानत काल में जानत कालीन विषय कहाँ होते हैं ता जो परम देव मन है उसमें एक हो जाता है सारे विषय जितने भी है इत्यादि जो और हाथ के कार्य और का कार्य जिद्दे भी है विषय और इंद्रिया जिद्दे भी है सब मन में एक हो जाता है इंद्रिय इंद्रिय रूप में दिखता है मन ही विषय रूप में दिखेगा ऐसी स्थिति है कि इंद्रिय अलग विषय अलग हो ऐसा नहीं सो परे देवे मन से एक ही भवती कहा परम देव जो मन है इंद्रियों की अपेक्षा पर है श्रेष्ठ है सूक्ष्म है और देव है अपने विषयों का विषय प्रकाश करता है जो तनमान है उसमें एक हो जाता है यदि प्रस्तुत्या ऐसे आरंभ करके उसी प्रश्नो परिषद कहा प्रश्न परिषद में कहा कि अत्र एसदेव स्वप्न महिमानी कहा अत्र माने इस स्वप्न अवस्था में एसदेव जो आत्मदेव है जो आत्मदेव है माने जो तेजस पुरुष कहा जाता है ये देव स्वप्ने महिमान अनुभवती स्वप्न मन की जो महिमा है विभूतियां हैं उसको देखता है ऐसा या प्रश्न पहा अंत मनसा रूपा यहाँ अंत अंत क्यों कहा स्वप्न स्वप्न प्रक्रिया आत्मा क्यों कहा अतः इंद्रिय की अपेक्षा लेकर के, ले के? अंतस्तत्तर है इसलिए अंत प्रज्ञा कहना है स्वप्नावस्था में आत्मा इंद्रिय की अपेक्षा इंद्रिय बाहर है इनकी अपेक्षा से मन भीतर है इंद्रिय अपेक्षा या अंतस्तत्व मन इंद्रियों की अपेक्षा से देखते हैं तो मन अंतस्तत्व तो भीतर है मन भीतर होने से तद वासनारूपात स्वप्न है बाहर के जागृत के बासनारूपा रूप जो स्वप्न में प्रज्ञा मन जागृत के संस्कार रूप प्रज्ञा है उस काल में स्वप्न प्रज्ञा ऐसे जो जिस आत्मा की ऐसे प्रज्ञा हो उस आत्मा को अंत प्रज्ञा समय हो गया है ये ओम ओ मद्रम कर्णे श्रियाम सेवा क्षेत्र स्थिर सुतनो